वायु से विलक्षण वायु सद्रह्म विलक्षण सद्रूप ब्रह्म से विलक्षण होने से असत्त्व मनुष्य असत्वक्षण मदच्य वायु को कहते मैयाम सत् असत् असत्व लक्षणम से सबसे विलक्षण है माया मयद कहते हो भाई को तरी अव्यक्त है माया अव्यक्त स्वरूप माया अव्यक्त स्वरूप है माया और भाई वो अव्यक्त है व्यक्त है भ्यक्त है उसका स्पर्श ग्रहण होता है भाई व्यक्त हो गया अव्यक्त है माया तो अव्यक्त रूप माया से भाई विलक्षण है नहीं विलक्षण होने से ये अमायमय रूप होना चाहिए सबसे विलक्षण वायु को यदि आप कहते हो असत्य रूप मायामय तो अव्यक्त रूप माया से विलक्षण होने से अमायामय भी हो जाए अव्यक्त रूप माया से विलक्षण है इसलिए अमायामय होना चाहिए अव्यक्त स्वरूप माया विलक्षण है याद अमायामयत्व आप किम क्यों से याद देखो युक्ति कैसे सदरूप ब्रह्म से विलक्षण होने से असत्य रूप माया मयत्व से विलक्षण है तुंग। तुंग रुपा रुपा रुपा तो असत्य रूप मायामयत्व तो, असत्यम लक्षण असत्य किसमें वायु में यदि असत्य रूप है अभी हम कहते अभ्यक्त माय से तो विलक्षण है वायु वायु अभ्यक्त माया से विलक्षण है अभ्यत से विलक्षण होने से क्या होना चाहिए और होना चाहिए माया से विलक्षण है माया से भिन्न होने से क्या होना चाहिए और मायामय विलक्षण महामया हो ब्रह्म पर मे विलक्षण तो अमामय तो भी हो अमामयत्व कि ऐसे शंका करता है पूर्वी करता है ननु सद्वस्तु नु सद्वस्त पार्थक्या दस चेतदा चेतदा माया कथम अभत्तम वैश्व्या दयामयी नो सदस्तु पार्थक्यासत्व चेत सदस्तु से भिन्न से वायु यदि असत्य रूपे मदा कथम अव्यक्त मया वैषम्याम ता नव्यक्त है माया उसे विलक्षण है वायु क्योंकि वाई व्यक्त है अव्यक्त माया वाय समयाद अमायामय ता भी क्यों नहीं अमायामय भी? कथम न क्यों नहीं अर्थात सत से भिन्न अंश जो असत वाई को कहते हैं असत्य कहकर मायामय मिथ्या कहते हो तो अव्यक्तरूप माया से भिन्न अंश अमाया रूप हो अमायामय भी हो क्यों नहीं होगा ये पूरा पीछी पूरा है तो, माया माया उसका उत्तर देते हैं ना व्यक्तत्व मायामय से मायामय होने के लिए यदि अव्यक्त होने के कारण मायामय अव्यक्त से भिन्न हो तो मायामय से भिन्न हो जाएगा मायामय होने के लिए अव्यक्त होना कोई जरूरी नहीं अव्यक्त तुम मायामय प्रयोजक नहीं है मायामयत्व होने के लिए अव्यक्तित्व होना चाहिए जहां अव्यक्तित्व है वहां मायामयत्व है अव्यक्तत्व नहीं तो मायामयत्व नहीं रहेगा ऐसा यदि होता तो अव्यक्त माया से भिन्न होने से मायावायु अमायामय हो जाता किंतु वस्तुतः तो मायामय होने के लिए अव्यक्तत्व कोई उसका प्रयोजक कारण नहीं है न अभ्यक्त मायामय तो फिर मायामयत्व होने के लिए क्या प्रयोजक है किंतु निस्तत्व रूपत्व क्या प्रयोजक हुआ निस्तत्व रूपत्व निस्तत्व रूपत्व हो गया मायामहत्व का प्रयोजक मायामयत्व होने के लिए क्या प्रयोजक हुआ निस्तत्व रूपत्व निस्तत्व रूपत्व निस्तरुपत्त है जहाँ वो मायामयत्व है यदि निस्तत्व रूपत्व नहीं तो माया महत्व नहीं होगा यदि अव्यक्तत्व माया का प्रयोजक होता तो आपका कहना ठीक है वायु अव्यक्त नहीं तो मायामयी भी नहीं हो निश्चत्व रूपत्व माया महत्व में प्रयोजक है माया महत्व होने के लिए क्या प्रयोजक हुआ निश्चित अपना स्वरूप तत्व है तो वो माया में जैसे निस्तत्व रूपत्व है ऐसे वायु में भी रूप है सद ब्रह्म से भिन्न करेंगे तो वायु क्या को स्वरूप है निश्चित रूपत्व की तत्व माया में वो वायस्थि जैसे माया में निस्तत्व रूपत्व है माया में ब्रह्म से भिन्न माया का अलग स्वरूप है कुछ नहीं है, नहीं। अलग सत्ता नहीं है माया की निस्तवर तो से जैसे माया में है ऐसे वायु आदू पी अस्थित सत्य से भिन्न है भिन्न है कि वास्तव उसकी सत्ता है सबसे भिन्न तो असत हो गया असत होकर प्रतीत होने पर माया में है ऐसे न माया में तो हानि अर्थात जो प्रयोजक है माया मय प्रयोजक होगा निस्तत्व माया में है वाईवादी में है तो मायामय वायुवादी में मायामय तो रहेगा Mighty... मायामय तो हानि नहीं है मायामय तो रहेगा ये परिहर परिहार करता सिद्धांति so, निस्तत्व so, माया तस्य प्रयोजिका। हो प्रयोजिका सा शक्ति्योस्तु्या व्यक्ता व्यक्तनो मैया तर प्रयोजि अस्त्वता निस्तत्व रूपता ही मायात्व से प्रयोजिका मायात्व का, का कारण है निस्तत्व रूपत्व जिसका अपना स्वरूप वास्तव में नहीं वो माया है निस्तत्व रूपता है सा निस्त रूपता शक्ति माया में है और शक्ति के कार्य में भी है माया के कार्य में शक्ति में निस्तत्व रूपता है शक्ति माया है ब्रह्म सदरूप है ब्रह्म पृथक करने पर माया की सप्ताह लगे नहीं उन्हीं से निश्चित रूपता है माया में शक्ति में निस्तत्व रूपता है शक्ति के कार्य आकाश आदि उनमें निस्तत्व रूपता रहेगी इसे निस्तत्व रूपता शक्ति में और कार्य में भी। माया में है माया के कार्य में भी तुल्या है साहप से क्या लेना सा निस्तत्व रूपता से निश्चित लेना शक्ति में है शक्ति के कार्य में तुल्या तुल्या का नित्व रूपता व्यक्ता व्यक्तित्व तो भेदिनो हो शक्तियों एक एक अभ्याक्ता, अभ्याक्ता, अभ्याक्ता शक्ति कार्य एक व्यक्त एक अव्यक्त अव्यक्त कौन है शक्ति कार्य हो गया अव्यक्त दोनों में व्यक्ता व्यक्तित्व तो, एक व्यक्तित्व तो और एक अव्यक्तित्व व्यक्ता व्यक्तित्व भेदिनो हो दोनों भिन्न है एक व्यक्त और एक अव्यक्त शक्ति है अव्यक्त शक्ति कार्य है व्यक्त इतने मात्र से दोनों भिन्न हुआ तो निस्तत्व रूपता शक्ति में है या कार्य में है दोनों में है। क्या दोनों में निस्तत्व रूपता किस किस में शक्ति और शक्ति के कार्य में दोनों में बराबर है तो माया में कौन होगा दोनों निस्तत्व रूपता तो शक्ति और कार्य दोनों में बराबर होने से दोनों में माया तो है एक व्यक्त एक अव्यक्त व्यक्त अव्यक्तित्व भेदिनो हो भेद कार्य हो व्यक्तित्व अव्यक्तित्व से भिन्न होने वाले शक्ति और कार्य दोनों में निस्तत्व रूपता है जो कि मायात्व का प्रयोजिका है इसलिए दोनों ही मायामय है तो मायामयत्व माया तो भाई में रहेगा ता शक्ति द्रस्ता, द्रस्ता द्रस्ता अभी शंका करता है नो शक्ति कार्य है और उभय रूपये निश्चित रूपतायाम अभिशिष्टायाम शक्ति में निस्तृत्व रूपता है शक्ति के कार्य में है, है। निस्तत्व रूपतायाम अभिशिष्टायाम विशिष्ट अभिशिष्ट बराबर हो गया समान है शक्ति में भी है और कार्य में भी है यदि दोनों में निस्तृत्व रूपता समान है शक्ति क्यों अव्यक्त होगी और कार्य क्यों व्यक्त हो गया निश्चित तो बराबर है अशक्ति अव्यक्त कार्य है व्यक्त ये क्यों भेद हुआ व्यक्त व्यक्तित्व तो लक्षण भेद कुत एक में तो एक में तो ये भेद क्यों तो हुआ दोनों तो निश्चित रूपये इतिहास है तद विचार प्रस्तुतानुपयुक्त वो विचार यहाँ कारण क्यों अभ्यर्थ है कार्य क्यों व्यस्त है उसका विचार में नहीं, उसका नहीं। है उसका उपयोग नहीं इसलिए परिहार करते सदा सत्व सवेक प्रस्तुतवादित्यता असत्वातरो भेद आस्ताचितायात्र कि सदसत विवेक से प्रस्तुत यही विवेक चल रहा है सत और असत का विवेक सत्त्व और असत्त्व कहाँ सत्त्व है कहाँ असत्त्व है सदस्य विवेक चल रहा है आरंभ हुआ है प्रस्तुत आरब्ध है सचिंत यही विवेक चिंतन करो सत्य क्या है असत्य क्या है से भिन्न क्या है सत्य्रह्म है उसे भिन्न सऊ सत विलक्षण असत है माया है मिथ्या है यही विचार करो चिंतन करो असत अभांतर जो सत विलक्षण है मायावी भी सत विलक्षण है और वायुवादी आकाशवादी भी सत विलक्षण है उसमें क्यों आकाश में शब्द शब्द ही है स्पर्श नहीं वायु में क्यों स्पर्श आ गया जल में क्यों रसा आ गया क्यों घर में ये सब अभांतर भेद आस्थान उसको रहने दो तिंते उसकी चिंता से क्या मिलेगा हमको लेना है पंचभूत विवेक ब्रह्म से भिन्न पांच भूत भौतिक कार्य निश्चय करना है उसे भी लक्षण सद ब्रह्म को अपने स्वरूप समझना है इसलिए सद सत्य विवेक चल रहा है उसका ही विचार करो असत में जो अभांतर भेद है उसको रहने दो उसकी चिंता का कोई प्रयोजन नहीं असत माया तत्कार्य रूप से अभांतर भेद हो असत है दोनों माया उसके कार्य दोनों का अभांतर भेद अंतर्गत भेद है व्यक्त रूप क्या एक में व्यक्तित्व एक में अव्यक्तित्व ये दो क्यों हुआ दोनों गंध पृथ्वी का गुण है एक सूर्य भी हुआ एक अस्त्र भी क्यों है। तो पृथ्वी का तो गुण है पृथ्वी का गुण होने पर भी एक सूर्य भी एक अस््र भी है नहीं है, है, है। और आकाश आदि से उत्पत्ति हुई वायु वायु से तेज तेज से जल और तेज गर्मी है जल क्यों ठंडा है उसका वो कारण पूछने पर विभिन्न प्रकार होगा अभी यहाँ जो चल रहा है वो विचार करना और बीच में पूछना वो क्यों ठंडा हो गया ये क्यों गर्म हो गया इसलिए असत्य के अभांतर भेद में एक अभ्यक्त क्यों ये व्यक्त क्यों हुआ इसका विचार से अभी कोई प्रयोजन नहीं केवल यहाँ विचार करना जो सच से विलक्षण है वो मिथ्या है भाई में माया में तो है ये विचार करो फलित माह जो निष्पन्न हुआ अभी कहते हैं सदवस्तु ब्रह्म सिं वोथ्या यथा वाई चिवा मिथ्या मरुतं त्यजेत मरुतं त्यजेत सदवस्तु ब्रह्म वायु रस्ती ऐसे भान होता है वायु रस्ती वायु है ऐसे भान होता है इसमें दो अंश है घटवस्थी भान होता है घट सन दो अंश है एक घटवंश अंश वायु रस्ती में एक सद अंश है कि वायुअंश सद ब्रह्म सद वायु सद सन भान होगा घट घटुअस्थि अस्थि कहो सन कहो शत्रुप्रत करने तो सन पुलिंग में त्रिलिंग में सती नपुंस में सत ऐसे कहा जाएगा और सिंह प्रयोग करने तो अस्थि कहेंगे अस्थि भी लठ के स्थान पर शत्रुप्रत होता है घट अस्थि कहो घट सन कहो इसमें एक साधन से एक घट से ठीक है वायु अस्थि में एक साधन से और एक वायु अंश है तो सदंश हो क्या ब्रह्म सद ब्रह्म सदवस्तु क्या है बाकी जो वंशिष्ट वायु मिथ्या सद को पृथ्वक करें तो बाकी क्या है वायु शिष्ट वंश जो बाकी बचा वायु मिथ्या सद वस्तु से विलक्षण वायु मिथ्या यथावियत, जैसे आकाश पहले आकाश का विचार हुआ है सद वस्तु से विलक्षण आकाश असत यदि भान होता है तो मिथ्या है नहीं होने पर जो दिखता है तो मिथ्या है वायु में भी ऐसे विचार करके निश्चय करो सद वायु सन सदन से ब्रह्म वाक्यं से वायु मिथ्या जैसे आकाश ऐसा चिरम वासहित्वा दीर्घ काल तक ऐसे विचार करके दृढ़ करके वासना संस्कार दृढ़ करके ये सत्यत्व बुद्धि प्रपंच में है खाली समझ करके छोड़ देने से नहीं उसका समझ करके बार बार विचार करे मिथ्यात्व बुद्धि करे चिर दीर्घ काल तक ऐसे वासना दृढ़ करने पर, करने पर वायोर मिथ्यात्म क्या वासहित्व चिराकाल क्या वासना करना वायोर मिथ्यात्व वायु में मिथ्यात्व तो है ऐसी क्या विचार बार बार करे वायु मिथ्या है सत्य्रह्म से इसका अलग स्वरूप नहीं है केवल भान होता है किसी स्पर्शा तो जो नहीं होने पर भान होता उसको है उसको मिथ्या कहा जाता है सत्य विलक्षण सत्य ऐसे वायु में मिथ्यात्व तो को चिरम वासित्वा वायु और मिथ्यात्वम चिरम वासित्वा वायु मिथ्यात्व तो को दीर्घ काल ऐसे वासना से दृढ़ करके मरुत्व त्याजे तो मरुत्व भाई को छोड़ दे वायु को छोड़ दे मतलब क्या है वाई को क्यों रखा है वायु में सत्यत्व बुद्धि को त्याग कर दे वायु में सत्यत्व बुद्धि उसको त्याग कर।, त्या त्या त्या कर दे ही मरुत्व का त्याग करना वायु को त्याग करना मतलब सत्यत्व बुद्धि को त्याग कर दे वायु यह सदंस तद ब्रह्म रूपम सदंश कैसे प्रतीति होती है वायु रक्ति ये सदंश हो गया वायु रक्ति सदंश हो गया तद ब्रह्मरूपम श्रिष्ठ वंश बाकी जो रहा सत्य को पृथ करो निष्तत्व आदि सबसे प्रथ क्या निस्तत्व रूप निवादी वायु स्वरूप ये वायु का स्वरूप है निस्तत्व सच वाय निस्तवाद निस्तत्व रूप होने से ही आकाश के समान मिथ्या है जिसका वास्तव स्वरूप नहीं प्रतीत होता है रज में सर्प जैसे मिथ्या है ठीक वायु भी निस्तत्व रूप होने से आकाश की जैसे मिथ्या है इथम वायुर मिथ्यात्म चीरम वाषय इतम अने प्रकार वायु के मिथ्यात्व को दीर्घ तक दीर्घ वासना संस्कार दीर्घ करके मरुतम त्यजित मरुतम त्यजित अर्थ मरुत सत्य ही बुद्धि में मरुत सत्य ही से बुद्धि है अनादिकाल से बुद्धि है इसको त्याग कर दे ये भूत मरुत जैसे आकाश में मिथ्या है इससे वायु भी मिथ्या है सत्य बुद्धि को त्याग कर दे अभी विचार जैसे हो गया इस प्रकार तेज में भी विचार कर वायु उक्तम विचारम तेजस्वी अतिथि सती वायु में जैसे विचार कहा गया तेज में भी ऐसा करने के लिए कहते हैं चिंत वनिमाप्यम मरुतो मरुतो मून वर्तिनम ब्रह्मांडाबा न्यूनाधिकचारण ठीक हो दूसरे चिंत वह एवं वह चिंतित इस प्रकार वह भी चिंतन करे सबसे विलक्षण असद रूपे मिथ्या है सदंश ब्रम है बाकश मिथ्या है ऐसा भी चिंतन कर मिथ्या है मरुतो मरुतो न्यूनवर्तिनम बन्नीम न्यून वर्तते hmm. हाँ थे न्यून वर्तिन सब जाने साक्ष हो जाएगा न्यून दशे वर्तते मृत्यु वर्तन से न्यूनीकरण से करके न्यूनवर्तिन नकाराते न्यूनवर्तिनम न्यून दश में रहने वाले मरुते न्यूनवर्तिनम मरुतो मरुतः पंचमते वन्नी मरु तो न्यूनवर्तिनम वायु से न्यून स्थान में रहने वाले वन्नी को भी एवं चिंतित इस प्रकार चिंतन करें जिस प्रकार वायु का चिंतन बताया इस प्रकार वन्नी का भी चिंतन करें सदम से ब्रम है वाक्य है ऐसे चिंतन करें मरुत वायु से न्यून में वन्नी है ऐसा कहा अभी आकाश के न्यूनदेश में वायु वायु भाई के देश में वन्नी ये जो न्यून देश कहा गया वो कहा ऐसा न्यून है तो उसके लेकर ब्रह्मांडा वर्णेश् ऐसा न्यूनाधिक विचार है न जो ब्रह्म के एक दिश में माया उसके एक दिश में आकाश उसके एक दिश में वायु उसके एक दिश में वन्नी ये जो कहा गया है ब्रह्मांड के आवरण ब्रह्मांड में चौदह भुवने दोनों तरफ जैसे कपाल दो कपाल रहता है ब्रह्मांड में दोनों तरफ है करके पूरा एक आवरण हो गया उसके आवरण पहले पृथ्वी चार तरफ है उसके बाद जल है उसके तेज सब तरफ उसके बाद वायु उसके बाद आकाश ये ब्रह्मांड के आवरण में अभी तक तो ये जो आकाश है अंतरिक्ष भूवलोक इसके अंदर ग्रह नक्षत्र क्या है ये इतने अंत तक वैज्ञानिक लोग अभी इसके ही अंदर है इसको भी स्पष्ट नहीं जाने अभी तक अस्वर्ग लोक के बाद मह जन बहुत दूर है अतला बीतला सात लोग है पूरा ब्रह्मांड के सब ये आवरण है वो आवरण तक पहुंचना बहुत दूर है बहुत लंबा है अभी वहां तक तो नहीं ये केवल भूर भूव स्वर्ग के पहले भूलों के ऊपर अंतरिक्षलोक लोग जहां से हुए चंदी नक्षत्र से हुए इसके अंदर इसके अंदर भी बहुत दूर दूर में बड़े बड़े नक्षत्र जो दिखते छोटे छोटे बहुत बड़े बड़े दूर दूर में वैज्ञानिक लोग कभी कभी संभावना करते वहां कहीं मनुष्य भी जीव हो सकते हैं ऐसा भी संभावना है किन्तु इसके अंदर भी अब तक तो नहीं पहुंचे और आगे के लिए क्या मालूम होगा तो ब्रह्मांड के आवरण में ये पुराना आदि में कहा गया है ब्रह्मांड के आवरण में ऐसा न्यूनाधिक विचार ना जो अल्प ज्यादा विचार करते हैं ये ब्रह्मांड के आवरण में यहाँ जो दिखता है इसमें नहीं ननु शब्द वस्तु नी एक देश था माया तत्र प्रकल्पिता शब्द के एक देश में माया प्रकल्पित है उसके एक देश में आकाश आदि कह इत्यादि वेदादि न्यूनाधिक भाव उक्त तो कहा गया है आकाश आकाश एक देश में वायु उसके एक देश में वन्य को कहा गया सर लोके न को आप दृश्य थे ऐसा तो कहीं लिखता नहीं कम अंश में उसे कम में तो शंका कर्ण से कहते ये ब्रह्माण्ड के आवरणों में चिंतन न ब्रह्माण्ड के ऊपर आवरण है पृथ्वी का आवरण जल का तेज का वायु का पूरा आवरण है तो नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। वायुः वा कितांशन न्यून वनी किताशेन कीश से वायु से न्यून बन्नी वनी तो न्यून वायु से कितनांश से न्यून से कहते हैं वादाश तो न्यून वह प्रकोक्तारतम्यं दशाशेभूत पंचक वायोर दशाश तो न्यून वह वह के दस अंश से न्यून हर वह ही कहा है वायु प्रकल्पित वायु के दस अंश एक दश में कल्पित है ये कहा गया पुराणक्तम तारतम्यम पुराण में कहा गया इसे तारतम्य भूत में भूतपंच के दशाशतम दशाश भाग से एक भाग वायु आकाश के दस भाग से एक भाग में वायु वायु के दस भाग से एक भाग में तेज उसके दस भाग से एक भाग जल इस प्रकार पुराण में कहा गया है तास्तव तो शंका बारह वायु प्रकल्पित कल्पित है पारमार्थिक नहीं है वायु प्रकल्पित ननु अयम निधिक भाव स्व कपोलो कल्पित अपने केवल बुद्धि से कल्पना कर कुछ न कुछ बोल देते है ऐसा शका नहीं पुराणोक्तम तारतम्य पुराण में कहा गया है श्री भागवत्य। भागवत्य। तो यादि परिवृत प्रधानम वही विष्णुपुराण में भागवतमी वे ये अंड ब्रह्मांडे विशेष ब्रह्मांडे क्रम वृद्धे दशोत्तरे दस दस क्रम से बढ़ते जाते हैं पृथ्वी के रहेगा पृथ्वी के दस अंश दस गुणा दस अंश नहीं पृथ्वी के दस गुना जल है परिवृत सवर है और के दर्शन से तेज बनी सवर है उसके दर्शन से वायु सवर है उसके दर्शन से आकाश है उसके दर्शन से माया, उसके दर्शन से उससे अधिक ब्रह्म है चाब्रतम बाहर है ऐसे कहा गया है तो पुराणोकमाने भूत पंचे